एक अनजान सी भोली सी प्यारी सी लड़की रश्मि अपनी दुनिया में खुश थी न किसी की फ़िक्र न किसी का दबाव बिल्कुल मस्त थी फिर अचानक सब बदल गया कहानी अब शुरू होती है एक दिन एक अजनबी स्कूल में अजनबी लोगों के बीच गई वहां उसकी अजनबी सी मोहब्बत थी जी हां वहां वो लड़का भी शिक्षा ग्रहण करता था उसका नाम रमन था रमन बहुत ही होशियार अच्छा अच्छे परिवार से था मगर थोड़ा घमंडी था और उस लड़की की अपेक्षा ज़्यादा खूबसूरत था रश्मि भी अच्छे परिवार से और खुश थी ऐसे ही कुछ ऐसे कुछ वक्त निकल गया और रश्मि उसे प्यार करने लगी उसकी बुराई में अच्छी देखने लगी पर अब तक उसे पता नहीं था कि वह मोहब्बत के बंधन में बन गई है वक्त का पहिया धीरे धीरे आगे जाता रहा और ऐसे ही दो साल गुजर गए बदलते वक्त ने दोनों को अलग कर दिया वो दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ने लगे तब रश्मि को एहसास हुआ कि वह रमन से प्यार करने लगी उसे हर जगह रमन ही दिखता वह उसे ही याद करने लगी उसके बारे में सोचने लगी उससे मिलने के लिए तड़पने लगी और उसे ढूंढने लगी वक्त गुजर रहा था कि एक दिन उसे रमन मिला एक कोचिंग में जहाँ रमन पढ़ता था रश्मि भी यह सोच उसी जगह पढ़ने लगी कि आखिर इंतजार के पल अब ख़त्म होंगे कुछ वक्त ऐसे ही गुजर गया लेकिन आज तक रश्मि ने एक लफ्ज़ तक बात नहीं की वो सोचने लगी कि रमन को उसके दिल की बात कैसे बताई जाए वो कहने से डरती थी फिर एक दिन उसकी बात फेसबुक के जरिए हुई रश्मि ने अपने दिल की बात रमन से कह दी मगर तब तक देर हो चुकी थी रमन किसी और को पसंद करने लगा था जिस लड़की को वो पसंद करता था वो रश्मि की दोस्त थी रमन ने कहा कि उस लड़की से मेरी दोस्ती करवा दो रमन ने रश्मि को प्यार का वास्ता दे दिया फिर क्या था रश्मि की आंखों में आंसू ऐसे गिरने लगे जैसे बरसात होने लगी हो अपने सपनों का गला घोटकर रमन की जिंदगी बसाने लगी रमन हमेशा खुश रहे रश्मि अब भी यही चाहती थी अब भी यह चाहती थी इसलिए रश्मि ने जाकर उस लड़की से कहा कि रमन उसे पसंद करता है मगर उस लड़की की जिंदगी में भी कोई और था और किसी कारण उसे कोचिंग छोड़नी पड़ी तो रमन ने उस लड़की को कोचिंग से जाने की वजह को रश्मि को माना जो कि सरासर गलत था रश्मि उसे समझाती उससे गिड़गिड़ाती मगर रमन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा बल्कि रश्मि को बुरा भला कहता उसका मजाक बनाता उसे गालियां देता उसको अपमानित करता मगर रश्मि अब भी उसे ही प्यार करती रश्मि के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई वो एकदम से अकेली हो गई न खाने पर ध्यान न सोने पर न पढ़ाई पर परिवार पर, पर परंतु उसे देखने वो रोज़ कोचिंग जाती थी ऐसे ही ऐसे दो साल गुजर गए और वो एक दूसरे से बहुत दूर हो गए मगर रश्मि का प्यार कम नहीं हुआ उसे वो फ़ोन करती मगर रमन वैसे ही बातें करता उसे छोड़ देता मगर ना तो रश्मि बदली और ना रमन फिर एक दिन रश्मि के मन में ख्याल आया कि उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़का आ जाए तो शायद वह रमन को भूल जाए कुछ दिन बाद ऐसा ही हुआ पर रश्मि किसी दूसरे को नहीं अपना सकी अब तो उसकी ज़िंदगी ऐसे हो गई जैसे कुएं में पानी ना हो जैसे बिना पहिए की गाड़ी उसकी ज़िंदगी लाश की तरह हो गई जिंदा तो है मगर जीने की वजह नहीं न किसी से बोलती न किसी के पास जाती बस खुद से ही कैद कर, कैद होकर रह गई और वहाँ रमन किसी दूसरी लड़की के साथ खुश था वक्त गुजरता गया सब बदलता गया सब बदल गया मगर उसका प्यार नहीं बदला अब वो खुश रहने लगी अपनों के लिए झूठी मुस्कान तो ले आई अब दिखावे की जिंदगी तो जीने लगी मगर आज तक भी वो खुश नहीं है वो भूल कर भी रमन को ना भुला सके दोस्तों प्यार उससे करो जो आपको करता हो और कभी हद से ज़्यादा प्यार मत करना नहीं तो आपकी भी रश्मि जैसी हालत होगी हो सके तो कभी रमन जैसे बेदर्द इंसान मत बनना कि कोई आपके लिए जान दे मगर आपको फ़र्क ना पड़े आप लोग ऐसी गलती ना करें अर्पिता पटेल की ये कहानी थी मैं आपको ये कहानी सुना रहा था मैं शाहिद अजनबी नई कलम उबरते हस्ताक्षर अच्छा से बहुत बहुत शुक्रिया